महाभारत आदि आदिपर्व द्वांशोध्याय नागों द्वारा उच्च सर्वा की पूछ को काली बनाना कद्रो और विनता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना सौ तिवाच नागा से कृत्वा कृत कर्तव्य मित तदच निस्ने वैदह असंप्राप्त मनोरथा भामिली प्रसन्ना छापाचाम कृष्ण कर संशय उग्र शिवाजी कहते हैं महर्षियों इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना है यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने साप से मुक्त कर सकती है इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े के पूछ को काली कर देंगे तथा हिमगत्वाते तस्य पुच्छे वाला इव स्थिता एक तस्मतरे तु सपत्नौ पड़ी तेत ततस्ते पढ़ित कृतः भगिन्जसत्तम जगम्मत परया प्रया परम पहो दधे कद्रुश्चिनता दक्षाय्यौ विहाय सा आलोकय्या वक्षोभ्यम समुद्र निधिशंभसा वायुनातीव सहसाक्षोभ्यम महास्वनम तिमिंगल समण मकर हीरावृतम तथा संयुतम बहुसाहि सत्व नाना विधैरपी घोर हीर्घोरमनाधृश्यम गंभीरम अति ऐसा विचार करके वहाँ वहाँ गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूछ में लिपट गए दिश्रेष्ठ इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौते और सगी बहने पुनः अपनी शर्त को दोहरा कर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुँची दक्ष कुमारी कद्रु और विनता मार्ग से अक्षोभ्य जल निधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी वह महासागर अचंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहस्था विक्षुब्ध हो रहा था उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी तिमंगल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब और व्याप्त थे नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था आकरम सर्वरत्नाम आलयम वरुण से च नागायम चापी सुरम्यम सरिता पतिम् नदियों का वह स्वामी सब प्रकार के रत्नों की खान वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह थाम पाताल्ज्वलनावासम असुराण तथा लयंकरण सत्वा पयसो निधि व्यय वह पाताल व्यापी बडवानल का आश्रय असुरों के छिपने का स्थान भयंकर जंतुओं का घर अनंत जल का भंडार और अविनाशी था शुभम दिव्यम अमरत्यानम अमृतस्या करम परमेय अचित्यम चपुण्य जल संतम वह दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान अप्रमेय अचिन्त्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था महानदेबह त्र सहस आमा मध्यथम नित्यन्तम इव चोर्मि बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ सहस्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भर्ती रहती थी वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था इतल गंभीर प्रकाशम पाताल्जल शिखा विधितांगम गर्जन तम दृतमी जगम्मतु ततस्ते इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वा की शिखाओं से उद्भाषित गंभीर विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गई इत श्री महाभारती आदि परभणि आस्तिक परवणि सौपर्णे समुद्र दर्शनम नाम द्वांशोध्याय